वादी अभूतवादीर उपेपी क्वा न कौ तेज उभि निहीनक मनुजा परत कुयथादी तो हथमे वानु कथंते सामो परामम्थ नीराय उपकथते कईरंचे कईरा थेन दलह मेनम पर कमे शिथिलो हि ही परो हीतेरज नगरम यथा पच्चा गोपेथान खनो वेमा उपजगाता ही सोचन्ति निरयमी समीपता अलज्जिताए लज्जती लज्जिता ये न लज्ज रे मिठा दिख सम गि गति अभदशिनो भय च अभयदर्शिनो मिथ्ठादि सम छोट सूत्र कथा ऐसी है भगवान का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता जाता था और जो वस्तुता धर्मानुरागी थे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 स्वयं को प्रकट करने के अपने ही मार्ग है अनूठे मार्ग तुम बस शांति रखो धैर्य रखो ध्यान करो और सब सहो यह सहना साधना है श्रद्धा न खो श्रद्धा को इस अग्नि से भी गुजरने दो यह अपूर्व अवसर है ऐसे अवसरों पर ही तो कसौटी होती है श्रद्धा और निखर के प्रकट होगी सत्य सदा ही जीतता है और फिर ऐसा ही हुआ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 जैसे बुद्ध के साथ ही टक्कर हुई धर्म गुरु लड़े फिर बुद्ध ने जो कहा उस बात को सुनकर नए धर्म गुरुओं का जाल खड़ा हो गए अब अगर आज फिर कोई बुद्ध पैदा हो तो यह मत सोचना कि बुद्ध के अनुयाई उसका साथ देंगे नहीं वे भी लड़ने को उसके साथ उतने ही तत्पर होंगे अतीत बुद्धों के अनुयायी नए बुद्धों से लड़ते रहते क्योंकि जैसे ही बुद्ध का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 काम वासना पर केंद्रित हो गई है और तुम्हारी सारी अनैतिकता का एक ही अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति किसी तरह के असामाजिक गैर कानूनी काम संबंधों में संलग्न है इतनी क्षुद्र नैतिकता इतनी सीमित नैतिकता तुम्हारी नैतिकता अति कामुक है और इसका कारण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 तुम जब से आए हो परमात्मा की बात ही नहीं तुम्हारी नजरे इस द्वार पर क्यों उठती और यहां कोई स्त्री है भी नहीं यहां मैं बैठा और तुम बैठे यहां द्वार कहां है तुम्हें ये द्वार दिखाई क्यों करता है तुम स्त्री से इतने भयभीत क्यों जरूर तुमने स्त्री को खूब दबा लिया है धीकर वो स्त्री बदला ले रही है जिन जिन संतों ने तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है स्त्री नरक का द्वार है उनसे सावधान रहना ये व्यक्ति न तो स्त्री को समझ पाए न स्वयं को समझ पाए और ये सास चूंकि पुरुषों ने लिखे इसलिए नरक का द्वार है अगर स्त्री ने लिखती तो पुरुष नरक का द्वार होना चाहिए क्योंकि स्त्री अपने ही द्वार से तो नरक नहीं जा सकेंगी कौन द्वार अपने में से ही जा सकता है द्वार तो सदा दूसरा चाहिए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 स्त्रियां किस द्वार से नरक जाती है मैंने उनसे कहा ये मुझे कहो महात्मा कि स्त्रियां किस नरक से द्वार जाती वो जरा बेचैन हुई उन्होंने कहा तो कहीं सा लिखा लिखाने की कि स्त्रियां किस नरक से द्वार स्त्रियों का विचार ही कौन करे स्त्रियों को गालियां दी गई है गालियां स्त्रियों को नहीं दी गई गालियां दी गई है अपनी ही दबी वासना के प्रति क्रोध है क्योंकि वो वासना ढक मारती फिर इस वासना को दूसरे पर आरोपित करना जरूरी है तो थोड़ा हल्का आता है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 लेकिन दिगम्बर जैन मुनियों के प्रति इस तरह की अफवाहें चलती है कि फल दिगंबर मुनि एकांत में तौलिया पानी में भिगो के शरीर साफ कर लेता है ये पाप हो गए तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि तुम दिन में दो दफा स्नान करते हो महापाप कर रहे हो और कोई अगर तुम्हारी बदनामी करे तो उसे ये करनी पड़ेगी कि ये सज्जन स्नान नहीं करते स्नान करते, करते इसमें क्या बदनामी लेकिन जैन मुनि दिगम्बर जैन मुनि की बदनानी हो जाती है श्वेता जैन मुनि दतोन नहीं करता नहीं करना चाहिए तो श्वेताबर जैन मुनि या साधवियों के संबंध में बदनामी चलती के फलाने के वस्त्रों में टूथपेस्ट छिपा हुआ पाया गया अब ये भी कोई पाप है मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि पाप बनता है इस बात से जिस चीज को तुम दबाना चाहोगे वही पाप बन जाएगी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 छैन में भरा हुआ चित्त हो तो काम वासना नहीं होती। काम कामवासना तुम्हारे भीतर एक तरह का ज्वर है और कामवासना से राहत मिलती है राहत तभी मिलती है जब ज्वर खड़ा हो तो कामवासना वासना तुम्हारे शरीर को छीन करती है शक्ति छीन हो जाती है तो ज्वर छिन्न हो जाता है भीतर का उबाल कम हो जाता तुम शांति से सो जाते हो जाती है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 कि जो सदा रस लीन है वो कामवासना में नहीं उतरेगा क्योंकि कामवासना में वो उतर के पाएगा कि सिर्फ शक्ति छीन होती है और उसका रस होता है कामवासना से जितना आनंद मिलता है जब तुम उससे ज्यादा आनंद की अवस्था में जीने लगोगे तो कामवासना समाप्त हो जाएगी जब तक कामवासना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 लेकिन ऐसे लोग तो दुर्भाग्य से थोड़े ही थे उस दिन भी थोड़े थे उसके पहले भी थोड़े थे अब भी थोड़े दुर्भाग्य है ये कि इतने धार्मिक लोग हैं मगरु धर्मानुरागी नहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा जाते हुए कितने लोग हैं लेकिन धर्म के प्रेमी कहा ये तो सब चोथा व्यवहार है ये तो लोकोपचार है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 आधार से ला रखी थी मनुष्य के ऊपर और धर्म ईश्वर पर आधार से रखते है कोई देवी देवताओं पर आधार से रखता है गौतम ने आधार से ला रखी थी मनुष्य पर गौतम ने आधार से ला रखी थी तुम पर चंडीदास का प्रसिद्ध वचन है साबार ऊपर सत्य सत्यार ऊपर नहीं मनुष्य का सत्य सबसे ऊपर उसके ऊपर और कोई सत्य नहीं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 और जब श्रावस्तीवासी पूछते और ये श्रावस्तीवासी कोई और ना होंगे वही पंडित पुरोहित नहीं तो कौन किससे पूछता है वही पूछते होंगे रास्तों पर खड़े हो, हो कहा से आ रही हो तब वो कहती राजभर श्रमण गौतम को रति में रमन करा के जेतवं से आ रही ऐसे भगवान की बदनामी फैलने लगी लेकिन भगवान चुप रहे सो चुप रहे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 चमकाते भी हैं आभूषण भी लगाते बात जब फैलती है तो तुम समझ सकते हो कि उसमें हजारों कलाकार भाग लेते लेकिन भगवान चुप थे से चुप ही रहे परिणाम होने शुरू हो गए भगवान के पास आने वालों की संख्या रोज रोज कम होने लगी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 उसके मन में और चोट होने लगी होगी और काटने लगा होगा ये भाव रात भर सो न सकती होगी उठती बचती होगी और पीड़ा होती होगी फूल की तरह चुभने लगा होगा कि वो क्या कर रही भगवान की शांति को अचल देख धर्मगुरुओं ने गुंडों को रुपये देकर सुंदरी को मरवा डाला और फूलों के एक ढेर में जेतकुन नहीं छिपा दी उसकी लाश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 तुम्हारा शरीर किसी तरह झेल लेता है तुम्हारा शरीर इतनी देर तक झेलने में समर्थ है फिर ऊप पर आखिरी तिनका रख जाता है किसी भी दिन और तराजू डोल हो जाता है अमेरिका में तो वे कहते हैं कि जिस आदमी को ४२ साल की उम्र तक हार्ट अटैक ना हो वो आदमी असफल आदमी सफल आदमी को होता ही सफल आदमी का मतलब जिसने हजार तरह की बेईमानिया क्यों पकड़ा नहीं गया हजार तरह की चोरियाँ क्यों पकड़ा नहीं गया सफल आदमी का मतलब खुद धन इकट्ठा कर लिया दिल्ली पहुँच गया कि वाशिंगटन पहुँच गया सफल आदमी का मतलब कि मिनिस्टर हो गया कि गवर्नर हो गया कि राष्ट्रपति हो गया सफल आदमी का मतलब ये होता है की उसने बहुत से जाल फैला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 संन्यास जैसी सहज और शांत चीज भी अगर तुम गलत ढंग से पकड़ो तो काट देगी तो तुम्हें दुख में ले जाएगी तो नरक में गिरा देगी संन्यास भी गलत हो सकता है ये स्मरण रखना और संसार भी सही हो सकता है ये भी स्मरण रखना ठीक और सही आदमी होते हैं संन्यास और संसार का कोई सवाल नहीं अब ये सुंदरी परिवराजी का सन्यासी हो गई थी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 अगर कोई तुम्हें रुपया दे और मेरे खिलाफ कोई बात कहलवाना चाहे तो तुम जरा अपने मन में विचार करना कल सुबह बैठ कि तुम कितने रुपए लेके खिलाफ बात कहने को राज फिर विचार करना कोई दे भी नहीं रहा है तुम ले भी नहीं रहे फिर विचार करना हजार रुपया कि दो हजार की पांच हजार की दस हजार जैसे जैसे संख्या बड़ी होने लगी कि तुम पाओगे की रस आने लगा की पचास तुम कहोगे पचास ज्यादा हो गया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 घोर पाती रही होगी ऐसा कहके मत जाना ये सामान्य मनुष्य का है। और ये सामान्य मनुष्य सबके भीतर छिपा रहता है ये हो सकता है सबके मूल्य अलग अलग कोई पांच रुपए में राजी हो जाए जुदास तीस रुपए में राजी हो गया मगर तीस रुपए भी उस दिन के बहुत से ख्याल रखना आज के तीस रुपए की बात नहीं नकद चांदी थी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 ने भी नरक में ले जा सकता है कईरा चे कईरा शिथिलो परिजो धीयो आकृत रजम यदि प्रवज्ञा कर्म करना है यदि संन्यास लेना है तो फिर भली भांति ले भली भांति करे उसने दृढ़ पराक्रम के साथ लग जावे ढीला ढाला श्रामण्य बहुत मलवा धूल बिखेरता है उससे तो संसारी भला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 ये अगर वैस्या होती तो कोई इसकी बात का शायद इतनी आसानी से भरोसा न करता लेकिन ये श्राविका थी ये परिवराजिका थी ये सन्यासनी थी फिर बुद्ध की ही सन्यासनी थी अब इसकी बात तो कैसे झूठ लाओ? जब ये कहती तो ठीक ही कैसी होगी लोगों ने जल्दी भरोसा कर लिया थी तो ये स्त्री वैसा ही नहीं तो इस तरह राजी हो जाती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 का था इसलिए और भी आसानी हो गई तो बुद्ध कहते हैं ढीला ढाला श्राम बहुत मलबा धूल बिखेरता है नगरम यथा पंचन गुत्तम संतर बाहिरम एवं गोपेथ अतानम खो वेमा उपचा खाणा तीता ही सोचं थी निम ही समिता जैसे सीमांत का नगर भीतर बाहर खूब रक्षित होता है उसी प्रकार अपने को रक्षित रखे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 अब जैसे तुम्हारी ये फिक्र नहीं होती कि मैं झूठ ना बोलू तुम्हारी ये फिक्र होती कि, कि किसी को यह पता न चले कि मैं झूठ बोला ये बड़ी अजीब सी बात है तुम्हारी ये चिंता नहीं होती कि मैं झूठ ना बोलू वही असली बात है जिसकी लज्जा होनी चाहिए तुम्हारी इतनी ही फिक्र होती कि किसी को पता ना चले कि मैं झूठ बोला बस पकड़े जाओ तो लज्जित होते हो करते वक्त लज्जित नहीं होते पकड़े जाते वक्त लज्जित होते हो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 अन्य हो नहीं सकता सब में वजयते ऐस धम्मो सनातनो आज सुनाए